लाल की जय श्री प्रेम कपन ग्रंथ की जय श्री सिंह भगवान की जय भक् प्रहलाद जी जय श्री भाय गौर हरि गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल कहा रमन हरि गोविंद जय जय हरि जय जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गुलंडारण दिहारी लाल ही जय भगवते ृषकमा हृदय नंदम जगत्म श्रीकृष्ण जगद्धाम नमा प्रेरणाया प्रवर् तस्य हरे कमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुर वैष्णवाघुनाथ साग्विम सवूत पर्यजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपाला सह गण ली विशाखाता आजान संकीर्त कृष्ण आजाबितुजौवीत वंदेषपदारिंदे मूल ये दुशा वक्षोजी स्निधोंगस्वता कालशोणि श्री श्रीखंड चंद्रका नारायण नमस्पति नरोम देवी सरस्वती च वक्षसि यस्यास्ते संगीत श्री नारायण नारायण नमः लक्ष्मी नारायणा नमः नमः नमो सनातन ृष्णे सनातना चाह पावे वैष्णवेपूपनाभो कर्ण दुर्गत जनकदयाु सुमतेमना श्री में बोलो की श्री श्री प्रेम प्रेम साम्राज्य की अद्भुत विशेषताओं को श्री स्वीपात कभी रेखांकित कर रही थी इसी प्रसंग में श्री कृष्ण करनाम के एक वचन को जिसमें कभी भाव उदय हो रहा है कभी भाव संधि हो रही है कभी भाव शांति हो रही है कभी भाव शबलता प्रकट हो रही है श्री प्रिया उनमें अनेक अनेक भाव एकत्रित हो रहे हैं और उन भावों को धारण करके वे श्याम सुंदर से कोई संबोधन प्रस्तुत करती हैं और उन संबोधनों में उनका अपना जो नायक नायिका स्वरूप है वो भी प्रकट होता है हे देव हे दैत हे भुगनईक संधो बंधो हे कृष्ण हे चपन हे करण सुनो हे नाथ हे रमण हे नैनाभिरा हा हा पदानुता पदम शुरू में श्री प्रिया में अनेक अनेक जो भाव है वे अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं जहाँ कही अमरस्य है कहीं औसुक्य है कहीं असूया है कहीं उग्रता है कहीं अनुगामित्व मति है कहीं चपलता है कहीं उन्माद है ऐसे बहुत सारे भावों की संधि एक साथ शुक्रिया में प्राप्त हो रही है शुक्रिया का धीरा अधीरा रूप जहां प्रकट हो रहा है इस प्रकार कृष्ण से मिलते समय उनके व्यो की अनुभूति संयोग ही व्योग है जे मिलते समय उनके वियोग की अनुभूति श्री प्रिया को हो रही है जहां प्यारे का दर्शन कर रही है वो संयोग है जब मिलती हैं तो प्यारे का दर्शन बंद हो जाता है तो वही व्योग है तो संयोग ही वियोग है जब दूर रहकर के दर्शन कर रही है तो रूप माधुरी का प्राप्ति होती है पर जब निकट में होती है तो रूप माधुर्य की प्राप्ति नहीं होती है तो व्योग की प्राप्ति हो जाती है नहीं करती। है। तो यहां पर संयोग ही व्योग होकर के विरायमान है यह दूर आगे एक पद अनूपण कर रही है चल चल ने राधाया किसान संगमा आनंदव्याुण प्रिया जी के किलकिंचित भाव को यहाँ प्रस्तुत कर, कर, कर रहे हैं युव चेतन चताब का ये एक श्लोक है उसको उद्धित कर रहे हैं व्यालतावरण श्री कृष्ण राधा रानी के मुख का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके आनंद भक्त हो रहे हैं अश्री श्री प्रियाजी के श्री मुख में अनेक अनेक भाव जहाँ एक साथ प्राप्त हो रहे हैं किलकि भाव अनेक अनेक प्राप्त हो रहे हैं उनका यहाँ बर्णनता है एक और व्याप व्याल वाष्प व्याकुल तावरण प्यारे अभी तक नहीं आए थे इसलिए व्याकुल हो रही हैं और व्याकुलता में आंखों में आंसु आ रहे हैं फिर प्यारे पास में आ जाए तो चलन चल नेत्रम उनके नेत्र चंचल हो रहे तो नेत्र पहले आंसु से युक्त हो गए फिर चल चल नेत्रम नेत्र कहीं चंचल होकर के विराजमान है फिर रसोल्लासम कभी श्री राधिका का जो मुख है आनंदम की विशेषता है के मुख मुख्य विशेषता है मुख्य है, है। श्याम चंद्र का दर्शन करके एक और आनंद है दूसरों ओर क्रोध भी है असमिया भी है लज्जा भी है गर्भ भी है सारे भाव एक साथ विराजमान इन सारे भावों में मुख्य भाव जो है वो मुख्य भाव है कहीं हर्ष जैसे रसाला में आम भी मिलाया गया है उसमें सुगंध भी डाली गई है उसमें चीनी भी विराजमान है मिश्री भी उसमें काली मिर्च भी डाली गई है उसमें मेवा भी डाली गई है परंतु तो मुख्य जो वस्तु है वो बेस क्या है बेस है दही इसी प्रकार हर्ष है मुख्य भाव श्याम सुंदर का दर्शन करके जो आनंद हुआ वो हर्ष आनंद का भाव वह है मुख्य भाव और उस आनंद के भाव के साथ साथ कहीं ईर्षा क्रोध भय लज्जा अन्य जितने भी और भाव हैं वे भाव भी कहीं प्रकट हो रहे हैं तो उन सबों का मसाला मिलाकर के एक नया रसाला बन गया तो हेलो स चलाधर श्री प्रिया श्याम सुंदर का दर्शन करके हृदय में अपूर्प से आनंदित हो रही है और हेला के कारण उल्लास के कारण यहाँ उल्लास मुख्य वस्तु है उनके अधर का और फिर कुटिल ध्रु युग्मितम भ्व भी कुटिलित हो रही है कुटिलता से युक्त है भ्ई भी टेढ़ी हो रही है और उद्यस्मितम उनका स्मित माने मुस्कान वो भी शोभा से युक्त हो रही है ऐसे राधा या किल श्री राधिका का जो मुख है वो किल से युक्त हो करके विराजमान है ऐसे उस मुख दर्शन करके जिसमें संयोग में ही वियोग के भाव भी प्राप्त हो रहे हैं उनका दर्शन करके असल वीक्षान श्री राधिका के मुख दर्शन करके संगमार आनंदम तम अभा श्री श्याम सुंदर को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है और संगम की अपेक्षा कोट गुणतम संयोग में ही जब वियोग का श्री प्रिया जी अनुभव कर रही है तो उस सुख का जो संयोग से भी अधिक है वो नगीर गोचर वो कभी भी वाणी से गोचर नहीं हो रहा है मान वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है तो ये आनंदम तौवा श्री प्रिया जी के साथ में मिलन प्राप्त करने पर श्याम सुंदर को जो आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद से भी बढ़कर के प्रिया के किलकिंचित भाव को देख करके श्री श्याम सुंदर को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है ये बाष्प व्यापन तावरण दोबारा सुन लें एक और प्यारे का अभी तक दर्शन नहीं किया था इसलिए आंखों में आंसू आ गए और उनके नेत्रप से व्याकुल हो रहे है फिर श्याम सुंदर ने इतनी देर लगाई दर्शन देने में इसलिए क्रोध भी है इसलिए आंखें कहीं लाल भी हो रही है क्रोध भी प्रकट हो रहा है तो विरह का व्याकुलता भी है क्रोध भी है फिर चल चलन नेत्रम, उनके नेत्र चंचल हो रहे हैं दर्शन करने की उत्सुकता भी है और उत्सुकता में श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए भी भी नेत्रोल्लासम रसो, ऐसे नेत्र से युक्त वो मुख है और वो मुख रसोल्लासतम उसमें उत्सुकता भी प्रकट हो रही है रस का सेवा करने की जो भावना है वो औसुक भी उसमें प्रकट हो रहा है रस के भी उसमें प्राप्त हो रहा है लास चलाधर। कभी श्री की अवहेलना करते हुए भी विराजमान है माने क्रोध उपेक्षा ये भाव भी उसमें विराजमान हो गई और उसमें क्रोध के कारण चलाधर्म श्री राधिका के आधार कहीं हिल रहे और उनकी भू युग्मित होकर के विराजमान है कुटिल हो रही है, हो रही है। और उद्यस उनका मुस्कान सामने प्रकट हो रहा है मुस्कान भी सामने प्रकट हो रही है या किल इस प्रकार किलकिंचित भाव से युक्त श्री राधिका का वह स्वरूप है। राधाया किल किंचित्री राधिका का वह स्वरूप है असल श्री राधिका के उस दर्शन का श्याम सुंदर को जो सुख प्राप्त हो रहा है श्री राधिका के अंग संघ से वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है जैसे सुख की प्राप्ति श्री प्रिया जी के इस किल किंचित भाव से श्री श्याम सुंदर को प्राप्त हो रही है तो जहां क्रोध द्रोह ईर्षा असलिया इनसे युक्त हर्ष उनका संक्रीकरण एक स्थान पर प्राप्त हो उसका नाम किलकिंचित भाव है वो किलकिचित भाव ही एक अत्यंत श्रेष्ठ भाव है उस भाव का श्री श्याम सुंदर दर्शन कर रहे साक्षात अंग संघ की भी अपेक्षा जो दर्शन है वो ज्यादा सुख देने वाला तो संयोग में मिलन के समय संयोग के समय भी श्री राधिका के क्रोध इत्यादि भाव और विरह के जो भाव है उनका दर्शन करके शांति को परम सुख सुख की प्राप्ति होगी आगे कह रहे हैं स्ुरती सयव पड़ता सदन निरोधोप वाली तस्मिन बसती मनो में मनस मनो मोहन सदा कोई सखी अपनी इतनी सखी से कह रही है कि अरे सखी श्याम चंद्र ने एक बार मुझे बंद कर दिया नहीं मेरी सास ने मुझे एक बार बंद कर दिया और मैं श्याम सुंदर से नहीं मिल पाई श्याम सुंदर ने बंशी बजाई बंशी बजाने पर गुरजनों ने पति मन गोप ने मुझे कभी बंद कर दिया और बंद करने पर मैं प्यारे का दर्शन नहीं कर पाई रास में सम्मिलित नहीं हो पाई अंतरग्रह गता काश्चित गोप्य कृष्ण तो श्याम का दर्शन नहीं कर पा रही तो फिर भी उन मनमोहन में मेरा मन सदा निवास करता है तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि स्फुरता सखीश भले मैं घर पे रहूं कोई मुझे बंद कर दे चाहे खुला छोड़ दे देव पड़ता है वे श्री श्यामचंदर ही सभी और मेरे सामने क्रीड़ा करते हुए मुझे दिखते हैं सदन निरोधों पे मैं मुदई वाली अरे कोई दरवाजा बंद कर दे तो दरवाजा बंद करने से होता क्या है मेरे हृदय में प्यारी विराजमान है और मुझे तो वे सर्वत्र बंद करने में भी सर्वत्र व्यापक दिखते हैं। तो संयोग में भी व्योग की प्राप्ति और व्योग में भी संयोग की प्राप्ति यहाँ पर यही दिखा रहे हैं। व्योग में भी संयोग की प्राप्ति यह है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि स्फूरत सहयोग बनता वे मुझे सदा ही सर्वत्र स्फुरित होते हुए दिखते हैं सलन निरोध होती घर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं परतु ये दरवाजे बंद करना तो सका काम है इसका कोई लाभ तो है नहीं प्यारे तो मुझे दिख ही रहे हैं प्यारे से तो मेरा मिलन हो ही रहा है तो बसत मनोमी अरी सके मेरा मन निरंतर निरंतर प्यारे में ही निवास करता है प्यारे में ही मेरा मन निरंतर निवास करता है मन से मनो मनोमोहना सदा बरसती और वो मदन मोहन मेरे मन में सदाम निवास करते हुए विराजमान होते हैं तो अभी सखी मेरे मन में श्याम सुंदर सदाम निवास करते हैं और मेरा मन श्री श्याम सुंदर में सदाम निवास करते हुए विराजमान होता है इस प्रकार संयोग में भी व्योग और व्ययोग में भी सहयोग इनकी प्राप्ति होती है दोबारा सुन लें स्ब चाहे सामने हो, चाहे दूर हो वे मुझे मेरे सामने ही स्थुरित होते हुए हो मुझे कमरे के अंदर मुद दिया था बंद कर दिया था परंतु मुदई वाली यह मुदना भी बंद करना भी व्यर्थ ही था क्योंकि तस्मन बसत मनो में मेरा मन तो शाम सुंदर में ही निवास करता है और मनस मन वो मोहन सदा बसती और मेरे मन में वे मदन मोहन सदा बसते हुए ही बिराईमान होते हैं इस प्रकार जहां वियोग ही संयोग है ये दिखाया अब आगे एक रूप कह रहे हैं कि संयोग में भी वियोग योग में संयोग के दो उदाहरण दे दिए के बंद करने पर भी प्यारे दिख रहे हैं प्यारे दूर हैं फिर भी श्री प्रिया के हृदय में जब किल भाव उत्पन्न होता है तो श्याम सुंदर को वो सुख प्राप्त होता है जो सुख संयोग से भी बढ़कर। अब संयोग ही वियोग है इसे रूप कह रहे हैं जहां पर भी संयोग वियोग और संयोग एव ब दोनों प्रकार से समास हो जाएगा दोनों प्रकार से संधि हो जाएगी तो संयोगे सप्तम विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है कि संयोग में वियोग की प्राप्ति है यह भी दिखा रहे हैं अथवा संयोग ही वियोग है किस रूप को भी सही दिखाए जहां संयोग ये दिखाया गया वहां कर्मधार व्योग यह दिखाया गया वहां तत्पुरुष समास हो जाएगा सप्तम तत्पुरुष हो जाएगा तो दोनों ही प्रकार से कहीं निरूपण किया जा सकता है संयोग संयोग व्योग संयोग में व्ययोग अथवा संयोग चाशु संयोग ही व्योग इस तरह से कर्मधार बन जाए तो संयोग पद प्रथम और दोनों ही प्रकार से जैसे श्री सप्तम द्वारका में कभी श्याम सुंदर के साथ में आनंद पूर्वक आप समुद्र में जल के कर रही है श्री सुखदेव जी ने श्रीमद भागवत के अंत में जहां सतासीवें अध्याय में ये दिखाया कि श्री नारायण ही तो सतासी अठासी नवासी और नब्बे ये चार जो अध्याय हैं इन चार अध्यायों में विशेष रूप से श्री प्रेम की महिमा का निरूपण कर रहे हैं सतासीवें अध्याय में कहीं ये दिखाया बेदस्तुति में श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व है तो यही है कि श्री कृष्ण ही आश्रय पदार्थ है और वे ही परम परम है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म जो सर्वोत्तम पदार्थ है उसकी ही जिज्ञासा व्यक्ति को करनी चाहिए उसको ही जानना चाहिए और वो जो पदार्थ है ब्रह्म पदार्थ वह सर्वदा शक्ति से युक्त है जीव भी उसकी शक्ति है भक्ति भी उसकी शक्ति है जगत भी उसकी शक्ति है और विभिन्न अवतार उसकी शक्ति है उस परतत्व को प्राप्त करने के लिए साधन तत्व के रूप में भक्ति को ही अपनाना चाहिए तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसकी व्याख्या में संबंध तत्व श्री कृष्ण है ब्रह्म परमात्मा भगवान ये उनके ही तीन स्वरूप हैं वे स्वयं अवतारी होकर के विराजमान उस पर तत्व को प्राप्त करने के लिए संबंध तत्व को प्राप्त करने के लिए साधक में रूपी अधिकार संपत्ति चाहिए श्रद्धा है तो भक्ति में प्रवेश की प्राप्ति हो जाएगी ये श्रुत स्तुति में अनुकरण किया गया एक तीसरी बात निरूपण की गई कि परतत्व का सम्यक साक्षात्कार करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है और अंत में किया गया कि प्रेम ही परम परम पुरुषार्थ है अतः हम सब मेती, मेती कह करके उसका ही गायन करती हैं कि जो जगत के सुख इति से युक्त हैं उनका त्याग करो जो कभी इति से युक्त नहीं है उसको ही ग्रहण करो स्वरूप शक्ति का त्याग किए बिना जो अन्य बहिरंग शक्ति है उनका त्याग करो उनका निषेध करके वही एकमात्र स्वरूप शक्ति से युक्त भगवान ही एकमात्र उपास्य सिद्ध होंगे ये अतन निरसन वृत्ति के द्वारा ये दिखाया कि जो बहिरंग वस्तुएं हैं उनका निरसन करके जो उपास्य तत्व है उसका निरसन नहीं किया जा सकता स्वरूप शक्ति से युक्त वे श्री लीला बिहारी हैं, उनका त्याग नहीं किया जा सकता है तो जो अतत्थ है उसका निरसन करो और तत्पदार्थ स्वरूप शक्ति से युक्त श्री श्याम सुंदर उनका आराधन करो ये श्रुति ने स्थापित किया अब इसी की व्याख्या के रूप में आगे दो अध्यायों में यह निरूपण किया गया कि उपास्य तत्व तो कौन सा है बोलो उपास्य तत्व तो वह त्रिदेवी प्रसंग में माने ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं के प्रसंग में श्री विष्णु तत्व तो ही परम्परा उपास्य है ये दो अध्यायों में त्रिदेवी प्रसंग में ये किया गया और वहां पर यह दिखाया गया कि प्राकृत देवता की आराधना करने पर या उस देवता की आराधना करने पर जिसने माया को छू लिया है ना तो देवता को सुख की प्राप्ति होती है ना भक्त को सुख की प्राप्ति होती है जैसे ब्रह्मा जी तो त्रिकुणात्मक की है वे तो जीव कोटि में हैं वहां तो शिव ईश्वर कोटि के है शिव ने भी यदि माया का कर लिया और यदि कोई भस्मासुर जैसा व्यक्ति माया से युक्त भगवान शिव का यदि माया के लिए आराधना करता है तो इससे शिव को भी सुख की प्राप्ति नहीं शिव को भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ना पड़ा और भस्मासुर का भी अंत में कल्याण नहीं होगा ब्रकासुर भी श्री नारायण की कृपा से ब्रह्मचारी बनकर के बन करके और आपने कहा अरे तेरे पास में सिर नहीं है क्या अपने हाथ को सिर के ऊपर रख ले पता लग जाएगा कि शिव ने जो वचन दिया है वरदान दिया है वो सच्चा है कि झूठा है और शिव नारायण ने उसे मरवा दिया अपने आप ही अपने वरदान से स्वयं ही वो मारक है और इस त्रिदेवी प्रसंग में दिखलाया कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें ब्रह्मा त्रिगुणात्मक है शिव त्रिगुणात्मक नहीं है परंतु कहीं माया का स्पर्श कर लेते हैं इसलिए उनकी आराधना करने पर न शिव को सुख की प्राप्ति होती है न भक्त को सुख की प्राप्ति होती है यदि शिव की आराधना भक्ति के लिए नहीं की गई है भौतिक सुख के लिए और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए की गई तो भस्मासुर को भी भस्म होना पड़ेगा वृताशुर को भी भस्म होना पड़ेगा ये एक अध्याय में रूपण किया दूसरे अध्याय में भृगु ऋषि ने परीक्षा करके ये देखा कि ब्रह्मा के मानसिक अपमान करने पर भी ब्रह्मा को क्रोध आ गया शिव का मानसिक अपमान करने पर शिव को क्रोध नहीं आया परंतु वाचक अपमान करने पर शिव को क्रोध आ गए वाणिशे आए मुझे छूना मत तूने मुंड की माला धारण कर रखी है पहले स्नान करके आ मुंड की माला उतार करके आना तब मुझे छूना भाई भाई कह करके आ रहा है पहले स्नान करके आ तो भृगुन ऋषि को शिव जी को क्रोध आ गया वो तो पार्वती जी ने रोक लिया नहीं नहीं मारे वो अपमान नहीं कर वो सही वो आपके स्वरूप के समय नहीं पाया क्षमा परंतु तो श्री विष्णु के पास में जब गए तब मन से ही अपमान नहीं कर रहा है वाणी से ही नहीं कर रहा है लो हमको तो इतनी दूर दौड़ा करके हम तो आए हैं यहां पर और तुम टैंड तांड पर सो रहे हो हमारा स्वागत करने के लिए दरवाजे पे क्यों नहीं आए और ऐसा कहकर के नारायण के बक्षसल के ऊपर गुरु जी ने चरण का प्रहार कर दिया लात मार तो यहां पर केवल मानसिक अपराध नहीं है वाचक अपराध नहीं है कायिक का अपराध भी इतना कर रहे पर भी विष्णु में शिव विष्णु में कहीं क्रोध नहीं आया इसलिए सिद्ध हुआ आकर के भ्रभु ऋषि ने सब ऋषियों के सामने यही स्थापित किया कि मैं सत्य कह रहा हूं प्रतिज्ञा तो करके कह रहा हूं परीक्षा करके कह रहा हूं निष्कर्ष पर पहुंच करके कि अन्य देवताओं को माया का स्पर्श प्राप्त है ब्रह्मा ब्रह्माएक है शिव भी माया को छू लेते हैं परंतु विष्णु को कभी भी माया का स्पर्श नहीं है इसलिए गुणों से परे होने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परम सुख को प्राप्त करने के लिए विष्णु की आराधना की जाएगी तभी मोक्ष होगा और तभी प्रेम सेवा सुख यत्र देवी प्रसंग के द्वारा दिखाया अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक अध्याय में यह दिखाया कि श्री कृष्ण प्रीति वह सायुज मुक्ति से भी बढ़कर के है तो नवासीवी अध्याय में कहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया कि मोक्ष से भी बढ़कर के भगवत भक्ति है मुक्ति से भी बढ़कर के के भगवत भक्ति है, इसको दिखाने के लिए फिर आगे का अध्याय। तो में ब्रह्म कृष्ण है ये निपण किया फिर त्रिदेवी प्रसंग के दो अध्यायों में ये बताया कि श्री विष्णु में श्री कृष्ण में माया का स्पर्श नहीं है और आगे के अध्याय में बताया कि मोक्ष की भी अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है इसलिए द्वारका के एक ब्राह्मण ने बड़ी चतुराई से अपने बालक का मोक्ष जानते हुए भी कि मेरे दस बालकों का मोक्ष हो गया है वे ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर गए हैं फिर भी हट करके अर्जुन के ऊपर गाली गलौच करके टेढ़े वचन कहकर के अर्जुन को भड़का करके अपने बालकों को मोक्ष से भी वापिस निकाला और भक्ति में जब लगाया तब उसे संतोष की प्राप्ति हुई पुरुष के प्रसंग में इस प्रसंग को दिखाया गया ये केवल कहानियों का संग्रह नहीं है श्री श्रीमद् भागवत में इन सब में पूर्वा पर संबंध है तो मोक्ष से भी बढ़कर के भगवत भक्ति है सिद्धांत को साबित करने के लिए भूमा पुरुष के लोक से सिद्ध लोक से मरे हुए ब्रह्म साहित्य प्राप्त किए हुए मरे ने मर तो सभी है मरना तो सबंतु तो वो ब्रह्म साहित्य को प्राप्त किए ब्रह्मलीन हुए अपने दस बालकों को भी वह द्वारका का ब्राह्मण अर्जुन से उल्टी सीधी बात कह करके कड़वी बात कह करके और अर्जुन के माध्यम से अपने बालकों को मुक्ति से निकाल करके लाता है और जब भक्ति में लगाता है तब उसे की प्राप्ति होती है इसके द्वारा ये दिखाया कि विग्रह करवा कि जो सायुज मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं वे लोग भी भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से मोक्ष से भी निकल करके भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है अब इसके बाद में नब्बे में अध्याय इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वहां पर यह दिखाया गया कि भक्ति में भी रागानुगा भक्ति रागात्मिका भक्ति सबसे अधिक श्रेष्ठ है रागात्मिका भक्ति कैसे श्रेष्ठ है श्री कृष्ण के साथ में संबंध भाव रखते हुए जो राग भक्ति है वह बैधि भक्ति की भी अपेक्षा श्रेष्ठ है यह दिखाने के लिए राग भक्ति की महिमा दिखाने के लिए वहां पर महशी गीत का निरूपण किया कि महशी गर्ण अनुराग की पराकाष्ठा में पहुंची हुई है और अनुराग की अत्यंत शर्त अभी महावात तो नहीं है क्रियाओं द्वारका की जो रानी है उनमें महाभाव तो नहीं है परंतु अनुराग की पराकाष्ठा राग भाव और महाभाव को तो महाभाव तो नहीं है परंतु भाव दशा या अनुराग की सर्वोत्तम जो दशा है उस तो सर्वोत्तम दशा को प्राप्त करते हुए ये महेश विराजमान है अनुराग की कैसी अवस्था है जिस अनुराग की दशा में भी सर्वोत्तम एक स्थिति होती है वो है प्रेम उस प्रेम वैचित्र में ये स्थिति हो जाती है जहां से संध कर प्यारे का निकटता होने पर भी काम के आवेग के कारण प्यारे दूर हो जाएं, कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे इस भय से व्याकुल होकर के टेढ़े वचन कहे जाएं। व्यापुल होकर के प्रलाप के वचन कहे जाए के वचन कहे जाए संयोग में भी के वचन कहे जाए उसका नाम है प्रेम वैचित वो प्रेम वैचित्य का यहां निरूपण किया जाए तो कुल मिलाकर के ये पीछे के जो पांच अध्याय हैं, ये पीछे के पांच अध्याय तत्वतः श्री कृष्ण की महिमा का ही निरूपण करते हैं, श्री कृष्ण सबसे पहले बहुलाश्व राजा और श्रुद्धे ब्राह्मण उनके पास में गए और वहां पर एक सूत्र प्राप्त हुआ श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं ही सौम्य व्याप्त हूं इसलिए मेरा सौम्य दर्शन करो तुम मेरी तो पूजा कर रहे हो अरे श्रुद्धे ब्राह्मण मैं तुम्हारे आश्रम में आया हूं मेरी तो पूजा कर रहे हो परंतु तो मेरे साथ में ये जो ऋषि आए हैं इनको मुझसे भिन्न मत समझो ये संतगण भी मेरे ही स्वरूप हैं और संतगण स्वरूप क्या साधक को तो सर्वत्र ही रखनी चाहिए ये भगवान ने एक सूत्र दिया कि शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है ये एक सूत्र दिया और इसी सूत्र की व्याख्यान के रूप में फिर वेदस्तु की गई वेदस्तिक के ही आगे विस्तार के रूप में सगुण उपासना में श्री विष्णो उपासना वह सर्वश्रेष्ठ है वो त्रिदेवी प्रसंग दो अध्याय में अनुकड़ किया गया एक में कथा एक अध्याय में और एक अध्याय में भुगो ऋषि के द्वारा परीक्षा और यह निर्णय कि श्री कृष्ण ही एकमात्र उपास्य है फिर आगे के अध्याय में दिखाया कि कृष्णोपासना वह कितनी बड़ी है कि मोक्ष उपासना से भी बड़ी है साहित्य मुक्ति से भी भक्ति बड़ी है इसको दिखाने के लिए जो निन्यानवे अध्याय है वहां से वहां पर श्री भूमा पुरुष के लोक से ब्राह्मण के द्वारका के ब्राह्मण के दस बालकों को श्री कृष्ण वापिस लाए और जब ब्राह्मण ने उन बालकों को कृष्ण की भक्ति में लगाया उसको संतोष हुआ अन्यथा वो ये विचार कर रहा था मुक्ति तो मेरे बालकों को तो ये कहीं किसी प्रकार से से जन्म कैद मिल गई इनको अनुभव अब नहीं है कृष्ण सेवा से ये वंचित हो गए इसलिए मोक्ष बड़ी वस्तु नहीं है सेवा सुख बड़ी वस्तु है ये दिखाया और सेवा सुख में भी जो रागात्मक भक्ति है वह दिखाया इस रागात्मिका भक्ति का ही एक स्वरूप है वो है महेशों का प्रेम जिस महशियों के प्रेम में वे महेशी कहीं कही प्रेम वैचित्य दशा को प्राप्त करके विलाप करने लगती हैं श्री प्रियाओं को संग में लेकर के श्री द्वारकाधीश आप समुद्र में पधारे समुद्र में जल के लिए कर रहे हैं और जल के लिए करते करते ही श्री प्रियाओं को यह भय उत्पन्न हो जाता है कि कि हाय प्यारे कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे और इस भय में के बचन कहने लगती हैं पीत अरे कुर्री जैसे हम प्यारे के बोम में बिलाप करती हैं उसी प्रकार तू भी कुन ऐसा करती हुई तू क्यों बिला कर रही है हिचकी लेती हुई तू क्यों कर रही है होता है तू भी हमारी तरह ही में बीत नत्रा, तुझे नहीं है तू सोई नहीं है अरे तू श्याम सुंदर का दर्शन करके हमारी तरह से बेरा व्याकुल हो गई इस प्रकार इन प्रियाओं को और इसी प्रसंग में बहुत सारे दृष्टान्त उन्होंने कहे के अरे पर्वत वहां पर पर्वत का दर्शन करती हैं कहती हैं अरे तुम स्थिर बैठे हो जान गई जान गई जैसे प्यारे का दर्शन करके हम जड़ दशा को प्राप्त कर लेती हैं ऐसे ही अरे पर्वत तुम जड़ हो गए हो और नहीं रहे हो जैसे प्यारे का ध्यान करते, करते हम जड़ हो जाती कितने में समुद्र में लहर उठती हुई देखे तो समुद्र से कहने लगती है अरे समुद्र तुम इतने क्यों हो रहे हो? हो मालूम रहा है जैसे हम कृष्ण में तड़पते हैं ऐसे तुम भी तड़प रहे हो इतने में ही कोई मल्यांगल वायु आती है सुगंधित हवा आती है उससे ईर्षा करती हुई कह रही है अरे मलयामिल हमने तेरा क्या बिगाड़ किया है हम पहले ही विरह में व्याकुल हैं, और तू ये शीतल सुगंधी हवा हमारे स्पर्श करके हमारे विरह को क्यों बढ़ा रही है अरे दूर हटिया दूर हो जाए इतने में ही कोई हंस आता है बहते हुए उस हंस से कहती हुई कहने कहने लगते हैं हंस स्वागत मास्यता पिपय द्रुह्यांग सौरे कथाम हे हंस तुम्हारा स्वागत है पिवपाया हम तुम्हारे लिए दूध लाई हैं इसको तुम पियो द्रुह्यांग सौर्य कथाम हे अंग हे प्यगे शौर्य श्री द्वार कहाँ हैं उनकी कथा का हमारे सामने वर्णन कर अरे वह चल सौहृद होकर के विराजमान है उसकी प्रीति चंचल होकर के विराजमान है वे कहा है हमारे संदेश को उनके पास में तुम ले जाओ ऐसे अपने भाव को सारी प्रकृति में वे व्याप्त देखती हैं तो संयोग की स्थिति में भी व्योग का वे अनुभव करते हैं इत्यादि बहु ही उदाहरण आदि जिनकी व्याख्या श्री स्वामी ने किया है अथवा एक दूसरा दृष्टान देते हैं दैतांग रहो न सखी मनुगति मानस अह मदीय निमिष निमेश के, दैतान के रासे रह सखी मैं प्यारे की भुज पास में जिस समय विराजमान हूं उस एकांत के क्षणों एक में भी एकांत स्थल में एकांत के क्षणों में भी जब मैं प्यारे की भुज पास में ही विराजमान हूं उस समय भी विसजत बिरा न सखी माम अनुगति मुझे नहीं छोड़ता है और मेरे हृदय में छिप करके बैठा रहता है अर्थात मन में ये भय बैठा रहता है कि हाय प्यारे आज तो मिल रहे हैं कहीं भी मुझे छोड़ न जाए एक भय अथवा ये भय कि अभी तो प्यारे का दर्शन किया ही नहीं है हाय कब प्यारे का और दर्शन होगा और, और अभी और अभी और अभी और ये विचार करते हुए भी बना रहता है निरतर प्यारे के मिलन की भी बनी रहती है क्योंकि और भोग सामग्री दोनों एक साथ चाहिए इसलिए मिलन की बनी रहती है अब यहां पर एक हुआ कि मिलन की उत्कंठा बनी रहती है उससे आस्वाद प्राप्त होता है परंतु तो यहां पर एक दूसरी तरह से बात कर रही है कि जैसे कोई शत्रु कभी छिपकर के रह जाता है और छिपकर के रह करके वह सारी पोल जान करके फिर वह समय आने पर प्रहार कर देता है ऐसे ही यह विराह मेरे हृदय में छिप कर के रह गया है और मौका पाते ही ये विराह मेरे ऊपर प्रहार कर देता है जानता है कि मिलन मिलन मिलन प्राप्त प्राप्त हो रहा है, तो मिलन होने पर तो मुझे मिलन मिलन मिलन की लड़ाई चल रही थी तो तो ये प्राप्त हो गया है तो मिलन तो मुझे छोड़ेगा नहीं इस समय मिलन का अवसर आव, है तो मिलन मुझे छोड़ेगा नहीं मुझे मार देगा ऐसी स्थिति में क्या करता है बिरा बिरा छुपकर के कहीं पेश बदल करके वह हृदय में जाकर के छिप माने आशंका के रूप में हृदय में छिप हृदय में जब छिपा आशंका के रूप में, तब समय आने पर वह प्रकट हो जाए छिपा इसलिए है कि ऐसी जगह छिपो जहां पर शत्रु मुझे मांग नहीं सके क्योंकि बिना हृदय के आनंद का अनुभव नहीं होगा तो बेहबी हाँ हृदय में आकर के ही छुट गया अब हृदय जब तक जीवित रहेगा तब तक बेहबी हाँ जीवित रहेगा प्रिया हृदय का त्याग नहीं कर सकती है मिलन के लिए शाम समय से मिलते हुए हृदय यदि हट जाएगा तब तो हृदय की उपाधि हट जाएगी तब तो सा मुक्ति हो जाएगी प्रेम का आस्वादन नहीं होगा उपाधि का लय होने पर साहु मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी मिलन की प्राप्ति होगी नहीं इसलिए ये प्रिया कभी हृदय का त्याग नहीं या अपने हम आश्रय इस आश्रय व्यभावक्ता का कभी भी त्याग करेंगे नहीं ऐसी स्थिति में वो विराह हृदय में जाकर के ही चल गया हृदय तो जीवित रहेगा ही हृदय जीवित रहेगा तो मैं भी जी लूंगा और हृदय से कहीं बाहर निकला तो ये मेरा पलवान मिलन हुई शत्रु मुझे मार ही डालेगा इसे छिप के वह हृदय में बैठ गया है फिर छिप के हृदय में बैठ गया और इस तरह से वह निरंतर जीवित रहना चाहता है आदि जब भी मौका मिलता है यही विराह कहीं न कहीं पर निकालता है तो मुझे कष्ट देने लगता तो वो ही कह रही है कि दैतांक के दैत माने प्यारा दैत माने प्यारा जिससे दया दया माने ममता जिसने ममता अधिक हो उसका नाम है दई दया मा, माया एक चीज माया शब्द को दया के अर्थ में दया माया इनको इनका जोड़ा है तो दया को ही माया माया को ही दया कहा जाता है माया माने ममता तो दैतांत के दैत कहने का मतलब है जिससे मेरी ममता है तो दैतांत के, दैतांत के माने प्यारे के पास में रहस्यमअपी मैं जब विराजमान हूं एकांत में विराजमान में हूं तब भी न सके माम अनुगतिम विरह मेरा त्याग नहीं कर रहा है क्योंकि माम अनुगतिम मेरे मन के साथ में ही रह करके रहना चाहता है जैसे सामान्यता कहते है ना कि कलयुग ने मन में विचार किया कि परीक्षित महाराज को तो मुझे मार ही देंगे तो कोई ऐसा स्थान घूड़ो जहां पर जिसके बिना किसी का भी काम नहीं चले इसने उसने बरदान मांग लिया कि मुझे सोने में सुवर्ण स्थान दे दो सोना मुझे दे दो सोने में कलयुग रहेगा और जान रहे हैं कि इस तरह से मैं कहीं जीवित रहा आऊंगा क्योंकि बड़े से बड़े संत होने पर भी कहीं ना कहीं व्यवहार का निर्वाह करने के लिए तो धन की आवश्यकता होगी चाहे अपने माध्यम से हो चाहे शिष्य के माध्यम से हो चाहे किसी सेवक के माध्यम से हो आवश्यकता पड़ेगी धन की धन के बिना काम तो चलेगा नहीं ठीक है संत स्वयं हाथ में लगाएगा आसक्ति से दूर रहे परंतु कहीं ना कहीं शिष्यों के द्वारा तो उसको धन का उपयोग कहीं विनियोग अपनी यात्रा को चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा इसलिए कल युग बराज चतुर उसने सोने का स्थान मांगा कि यहां पर तो मैं जिंदा रहूंगा ही यदि कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो परीक्षित महाराज मुझे मार देंगे तो उससे सोने को मांगा और सोने के साथ में कहीं परीक्षित भी मौका देख रहा है तो भक्तों की एक स्थिति है कि भक्तों को सोना कभी भी पराजित नहीं कर सकता कृष्ण तो कृपा थी कृष्ण कृपा के कारण परीक्षित महाराज उनके द्वारा संत अपराध करा दिया गया ये कलुग का प्रभाव नहीं है कि उन्होंने शमित ऋषि का अपराध किया उनके गले में मरा हुआ सांप डाला ये अज्ञान में कह दिया जाता है कि परीक्षित ने सोने का मुख पहना हुआ था इसलिए कलयुग युग ने मौन मौका दे करके परीक्षित को तो रगड़ रहा रग। व्याख्या <laughs> है तत्वता तो कृष्ण कृपा ही इसमें एकमात्र कारण है श्री कृष्ण मन विचार कर रहे हैं कि इस परीक्षित में सारे गुण विद्यमान है भक्तों के मेरी लीला कथा का खुद गायन करता है सारे गुण विद्यमान है बस एक कसर रह गई है बोले क्या थोड़े बैराग्य की कमी है और सारे गुण परीक्षण पाइप जो है उसमें कहीं मिट्टी फंस गई है और पानी टोंटी में तपक तपक करके बूझ बूज करके आ रहा है क्या किया जाए वो से हथौड़ी लेकर के टोटी के पास में पाइप के ऊपर ही खट खट खटखट खट किया जाए तो थोड़ी सी वाइब्रेशन करके मिट्टी ढीली होगी जरा सी घुलेगी और जैसे ही घुल के मिट्टी निकली जो जट्टा लग गया था वो जट्टा निकला सो फल फल करके पानी बह जाएगा ऐसे ही परीक्षित में केवल सारे गुण है वैराग्य की कमी है भक्ति का प्रवाह पूरा है परंतु वैराग्य की कमी के कारण परीक्षित का परीक्षित अभी कहीं संसार में आसकी आसक्ति है ठाकुर कह रहे हैं इसकी आसक्ति छुड़ाऊ इसीलिए ठाकुर ने कृपा करके ब्राह्मण का शाप परीक्षित को लगा दिया क्या आज से सातवें दिन तेरी मृत्यु होगी ये कल्यु का प्रभाव नहीं है मत समझिए कि परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था इसलिए ने मौका पाकर के परीक्षित को रगड़ दिया ऐसा समझना उचित नहीं है तो ये कृष्ण कृपा और श्री कृष्ण परीक्षित में जो वैराग्य की कमी नामक एक भाव रह गया था उस भाव को दूर करना चाहते हैं उस कमी को दूर करना चाहते हैं इसलिए श्री परीक्षित के द्वारा वैराग्य उत्पन्न कराती था यदि कृष्ण कृपा नहीं होती और इसमें कलयुग कारण होता तो परीक्षित कोई लोहे का स्तूप बना करके उसके भीतर सात दिन की तो बात थी कहीं एयर बैग लेकर के स्तूप के भीतर छुप कर के बैठ जाते कहीं ऑक्सीजन का कोई एयर बैग लेकर के छुप कर के बैठ जाते और सात दिन तक नहीं निकलते सात दिन बीतते फिर हार से निकल के आते बोले तो कहां है कल एक वो तक्षक अब उसको उससे हम दो दो हाथ करते हैं सात दिन बीत गए अब वो हमको मृत्यु कहा है तो परीक्ष परीक्षित ऐसा कर सकते थे अपनी चतुंगणी सेना को वे आदेश दे सकते थे कि सर्प नाम की जाति की कोई चीज मिले उसको में से नष्ट कर दो बिचारे सर्पों की आपत आ जाती परीक्षित ने ऐसा नहीं किया बल्कि उल्टे गंगा जी के किनारे चौड़े में आकर के परीक्षित ये ठाकुर की कृपा है कृपा नहीं होती तो परीक्षित अपनी आयु वृद्धि के लिए कोई यज्ञ करना प्रे सर्प यज्ञ प्रदान कर देते आयु वृद्धि का यज्ञ प्रदान कर देते किसी स्तूप में आकर के बैठ जाते सेना को सर्प से युद्ध करने के लिए सचेष्ट कर देते आदेश दे देते परीक्षित ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया इससे सिद्ध होता है कि परीक्षित के द्वारा जो ब्राह्मण का अपराध बना वह अपराध कलयुग का प्रभाव नहीं है यह ठाकुर की कृपा का ही एकमात्र प्रभाव और उस कृपा के प्रभाव के कारण श्री परीक्षित महाराज आगे बैठे ठाकुर केवल परीक्षित के ऊपर ही कृपा नहीं कर रहे ठाकुर कृपा कर रहे हैं श्री सुखदेव जी के ऊपर सुखदेव जी के को तो श्रीमद भागवत मिल गई है पर भागवत ने सुखदेव जी के पेट में घूम घूम कर दी बुरी है। है जी के कि कैसे इस रस को कहीं न कहीं मैं अपने मुख से इसका वर्णन करू नहीं तो महाशय जी दबा करके बैठे हुए थे श्रीमद भागवत रूपी महारत्न को किसी को दे नहीं रहे थे कोई योग्य व्यक्ति मिले उसको दूं। परीक्षित जैसे योग्य का जब दर्शन किया तो श्री सुखदेव जी के हृदय में विराजमान गुरुदेव से जो महारत्न मिला हुआ था श्री वेद जी से उस गुरुदेव से प्राप्त उस महारत्न को वे किसी को सौंपना चाहते थे और परीक्षित को देख करके सुखदेव जी को उस लीला कथा गायन में परम आनंद की प्राप्ति हुई वक्ता श्रोता के लिए कथा नहीं कहता है सुखदेव जी ने परीक्षण के लिए कथा नहीं कही उनके पेट में गुरुंग गुरुंग हो रही है उस आनंद का आस्वादन कहे बिना उनको सुख नहीं मिल रहा है इसलिए आनंद को बांटना चाहते हैं और उसके लिए तड़फड़े हैं कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो सुखदेव जी का अपना सुख ठाकुर ने परीक्षित के ऊपर कृपा करना चाह फिर ठाकुर ने सुखदेव जी के ऊपर कृपा करना चाह कि उस लीला का वे गायन करके स्वयं आनंदित तो ठाकुर जी की कृपा उस समय जितनी भी श्रीमद गुरु परंपरा उस गुरु परंपरा को भी प्राप्त हुई तो गुरुदेव भगवान की जय नारायण समारंभाम नारायण से प्राम करके श्री जो गुरु परंपरा अध्यावधि चली आ रही है वो श्रीमद भागवत से ही पोषित हो रही है उस संपूर्ण गुण परंपरा को उन्होंने कृष्ण कथा कथा के और उस कृष्ण के द्वारा अनंत आगे की जो पीढ़ियां हैं उनका भी कल्याण होगा कल्याण होता रहा है हो रहा है होगा भूत भविष्य वर्तमान सभी वैष्णवों का कल्याण करने के लिए श्री ठाकुर ने ही शाप लगवाया अतसाव इस बात को दिमाग से निकाल देना कि कलयुग ने, ने सुवर्ण का मुकुट पहन रखा था इसलिए कलयुग ने परीक्षित को पराजित कर दिया गलत ऐसा है ही नहीं तत्वतः श्री कृष्ण कृपा ने ही परीक्षण के द्वारा एक जो अपराध का आभास है वह कराया और विकर्म का आभास करा करके विकर्म चेत आप हृदय यदि विकर्म कभी आ जाता है तो वह जल्दी से दूर हो जाता है व्यापुलता बढ़ाता है परीक्षण के हृदय में भी व्याकुलता बढ़ी और अपिचेत सुदुराचारों भजते माम अन्य भाग साधु सब स मंतव्य वो दुराचारी है दुराचार अभी उसका दूर नहीं हुआ है संस्कार के कारण आदत के कारण वो दुराचार कर रहा है उसकी भक्त समाप्त तो नहीं होती ज्ञानी यदि दुराचार करे उसकी ज्ञानी संज्ञा समाप्त उसको बांत भोजी कहा गया गाली दी गई उसकी संज्ञा समाप्त होगी उसको फिर ज्ञानी नहीं कहा गया उसको बांध भोजी कहा गया यहां पर स्पष्ट कहते हैं दुराचार कर भी रहा है तो साधु एवं सब मंतव्य है उसकी संज्ञा साधु ही बनी रहे जब उसकी दोष दूर हो जाएंगे तब उसकी संज्ञा साधु से बढ़कर के एक कदम आगे हो जाएगी वो है भक्त साधु होना बड़ी बात नहीं है भक्त तो होना बड़ी बात है जय जय श्री रात ये ये अंतर है केवल साधु होना बड़ी बात नहीं है भक्त होना बड़ी बात तब वो शुद्ध भक्त सामान्य अर्थ में कभी कभी साधु शब्द का भी प्रयोग भक्ति के अर्थ में कर दिया जाता है परंतु जो भक्त है उसकी भक्ति सुप्रष्ट करके दिरा साधु उसे कहा जाएगा जिसमें भक्ति है परंतु अभी कुछ कमी भी है उसको साधु कहा जाएगा सामान्य अर्थ में सभी को साधु कह दिया जाएगा परंतु विशेष अर्थ में यदि स्पेसिफिक अर्थ लिया जाए तो साधु वो है जिसमें कहीं थोड़ी सी अभी कसर रह गई है आचरण उसका सही है भक्त में उसकी भक्ति सुपुष्ट हो करके मिला तो कहने का तात्पर्य है कि श्री परीक्षित महाराज उन परीक्षित महाराज के ऊपर कृष्ण कृपा ही एकमात्र कारण था तो शत्रु होने पर भी कलयुग परीक्षित के हृदय में प्रवेश नहीं कर सका यद्यप कलयुग की अपनी योजना तो ये थी कि मैं परीक्षित को पराजित कर दूंगा परंतु तो स्वर्ण के बीच में रहते हुए भी भी बहुत समय तक रहने पर परीक्षित महाराज उनको कलयोग पराजित नहीं कर सका जब कृष्ण कृपा हुई तब वैराग्य को उत्पन्न कराने के लिए राम का शाप हुआ तो परीक्षित के द्वारा जो विकर्म का आभास दिख रहा है इस विकर्म के आभास को दो प्रकार से समझना चाहिए एक तो यह कृष्ण कृपा है परीक्षित के ऊपर कृष्ण कृपा इसलिए कि उसमें एक कमी है वैराग्य की कमी सुखदेव जी के ऊपर कृष्ण कृपा इसलिए कि संत जब तक अपने हृदय के भाव को योग्य महापुरुषों के मध्य में विराजमान करके कहता नहीं है तब तक उसके वचन प्रामाणिक नहीं होते हैं संतों के सुनने से महापुरुषों के वैष्णव गणों के श्रवण करने से जो सिद्धांत उसने समझाया है वक्ता ने समझाया है वह प्रामाणिक हो जाता संतों के अनुमोदन के द्वारा और कृष्ण कथा कहने सुनने से रस्के अत्यंत अत्यंत वृद्धि होती है इसलिए सुखदेव की भीतर भीतर गुड़म गुड़ुम हो रही है सुखदेव जी के, के कैसे इस लीला को मैं गायन करूं परंतु उस लीला का कहीं न कहीं गायन करके अब उनको संतोष की दकार आ गई तब जाकर के जो पेट में है अफरा हो रहा था वो जब दकार आए दो चार बार तब उनको आनंद की प्राप्ति हुई और अपनी कथा का वर्णन करके उस रस का दान करके सब वो तो परम आनंद की प्राप्ति हुई तो परीक्षित के ऊपर कृपा फिर शुभदेव जी के ऊपर कृपा फिर शुभदेव जी के माध्यम से गुरुवर्ग के ऊपर कृपा और गुरुवर्ग के ऊपर कृपा करते हुए अंत में शास्त्रों के ऊपर कृपा से श्रीमद् भागवत के द्वारा सभी शास्त्रों को ये सिद्ध किया के कर्म ज्ञान योग और अन्य जितने भी शास्त्र हैं उन सवों का निष्कर्ष श्री कृष्ण सेवा ही है यह सिद्धांत का एक आधार श्रीमद् भागवत के द्वारा दिया गया अतः श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम अभी तक अमल प्रमाण नहीं था सामने श्रीमद् भागवत को प्रकट करा करके कितना बड़ा बुद्धि क्षेत्र का इंटेलिजेंसिया का कितना बड़ा लाभ हुआ कि श्रीमद् भागवत के द्वारा एक सिद्धांत सामने स्थापित किया गया साधु सिद्धांत श्रोवण श्रीमद् भागवत की स्थापना तो यहां पर श्री प्रिया जी कह रही हैं कि अली सखी प्यारे के पास में रहते हुए भी ये बिराह मुझे छोड़ नहीं रहा है और ये बिराह बड़ा चतुर है किसने मेरे मन को पकड़ रखा है बड़ा चतुर मन में विचार किया मन का त्याग किया नहीं जा सकता है मैं यदि मन के साथ में चिपक कर के रहूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा और यदि मैंने मन को छोड़ दिया श्री राधिका के मन को छोड़ दिया तो फिर मैं जी नहीं सकूंगा इसलिए उसने मन में जाकर के ही व्यवास किया जैसे कलयुग चाह रहा था कि मैं परीक्षित को मारू परीक्षित को पराजित करूं इसलिए सुवर्ण उसने ग्रहण किया क्योंकि सुवर्ण को छोड़ा नहीं जा सकता था परंतु कलयुग की योजना फेल हो गई, कलयुग आया तो था इसी से पांडव कलयुग की योजना फेल हो गई असफल हो गई परीक्षित महाराज को कलयुग हृदय सुवर्ण से के बीच में रहते हुए भी परीक्षित को कलयुग पराजित नहीं कर सका कृष्ण कृपा ने ही परीक्षित महाराज के ऊपर विशेष अनुग्रह करा के उनके हृदय में वैराग्य का जो मूर्ण थी उसको दूर किया और को सिद्धांत स्थापित तो वो मन विषजित बेरो न सके माम अनुगति मेरी अनुगति का त्याग नहीं कर रहा है मान सम आहा। वो मेरे मन में ही छिपा हुआ रह जाता है मिशेल और जैसे ही उसको मौका मिलता है वैसे ही एक पलक का भी प्यारे से यदि मेरा होता है तो वह मुझे कर देता है अर्थात पलकांतर बिन कल्पांतर ही बिहार पलकांतर का जो व्योग है वह भी कल्पांतर के समान व्यतीत हो जाता है आगे इसी प्रकार की एक बात कह रही है कि यही न मम बि सखियो मेरा कोई दोष दोष नहीं है प्रिय जन वद आया कांतांत के पी। सारा दोष इस लज्जा का है अरी सखे मेरा कोई दोष नहीं है अरी सखे ये लज्जा ही वास्तव में दोषी है ये लज्जा बड़ी निर्लज है विरोधावास ये मेरी लज्जा रूपी सखी बड़ी निर्लज है इस लज्जा का ही दोष है जब मैं प्यारे के पास में खड़ी होती हूं उस समय ये लज्जा बिन बुलाए किसी परम प्रिय छोटे बालक की तरह से हम प्रिया प्रीतम के बीच में आकर के खड़े हो जाए जैसे नवदंपति उनके बीच में कोई अबोध बालक आकर के बीच में खड़ा हो जाए और उनके स्नेह व्यवहार को कहीं वह बाधा डाले बच्चा कोई समझता नहीं है जैसे बालक बीच में आकर के नवदंपति के बीच में आकर के उनके स्नेह व्यवहार में कहीं बाधक बन करके विराजमान हो जाए ऐसे ही यार मेरा दोष नहीं है मैं तो प्यारे की सेवा करना चाहती थी परंतु क्या करूं सेवा इसलिए नहीं कर पाई पश्चत अस्या प्रिय जन वा आयाति इस लज्जा को देखो पश्चत अस्या सारा दोष जो है वो इस लज्जा को देना चाहिए ये एक छोटी सी बालका की तरह से मेरे और प्यारे के बीच में आकर के तो उपस्थित हो जाती बालका को मना भी नहीं किया जाए बालका तो बिल्कुल उन्मुक्त है बोले तो नहीं नहीं मैं तो चाची के पास में जाऊंगी ऐसा कहकर जैसे घर की छोटी सी बालिका कभी नव बधु के पास में ही नव वधु के कमरे में ही आकर के जैसे बैठ जाए और निर्लज होकर के दाटने पर भी बहलाने पर भी जैसे वो छोटी सी बालिका कभी घर से नहीं जाए बधु के कक्ष से जैसे वहां नहीं जाए और स्नेह के कारण चाची से स्नेह के कारण वो छोटी सी बालिका जैसे घर में ही घुसी बैठी रहे वहां से नहीं जाए ऐसे निर्लज्ज हो करके ये लज्जा रूपी बालिका बीच में आ जाती है और ऐसी स्थिति में अली मैं प्यारे की प्रेम सेवा नहीं कर पाती और यहाँ पर संयोग में भी व्योग की प्राप्ति हो रही है बहुत सुंदर एक दृष्टान्त दिया एक बहुत व्यावहारिक जो दृष्टान्त व्यावहारिक दृष्टान देते हुए कि नवदंपति मिलन के लिए उत्सुक है पंक्त जैसे घर की ही कोई परिजन कोई छोटी सी बालिका वह स्नेह के कारण बीच में आकर के खड़ी हो जाए और डांटने पर भी नहीं जाए समझे नहीं डाटने पर भी वहां से दूर नहीं हो वहाँ ही बनी, बनी रहे ऐसे ये रूपी बालिका भी बड़ी निर्लज है विरोधाभास लज्जा निर्लज है लज्जा रूपी बालका भी बड़ी निर्लज है बने बड़ी ढीठ है और ढीठ बन करके हम दोनों के बीच को ये नहीं छोड़ रही है सो so, ये असिया प्रिय परिजन वाते आया कांता आयाते कांता पी का कांत अंत के पी जो प्रिय परिजन की तरह से एक लालली बालका की तरह से एक अंकोझ बालिका की तरह से आकर के कांत अंत के भी कांत के पास में खड़ी हो जाती है ऐसी स्थिति में प्रिय परमल भी तो अलग जया नीतो निज बकुशी उस समय जो वियोग है वह प्रियोग शाम सुंदर की परमल से आकृष्ट होकर के वहां उपस्थित हो जाता है अब देखिए मिलन का अंतरंग मिलन का अवसर है और उस समय लज्जा रूपी कोई बालिका आकर के बीच में खड़ी हो गई उस स्थिति में जब वो नहीं हट रही है तो फिर क्या होगा बोले श्याम लड़के अंग की जो गंध है वह गंध ही मानो दूध बनकर के वियोग को बुला करके ले आई तो प्यारी जू को श्याम सुंदर का वियोग उस लज्जा ने करा दिया प्यारी चाह रही थी श्याम सुंदर के साथ में मिलना परंतु लज्जा ने व्योग प्राप्त करा दिया वो वियोग श्याम सुंदर की परमल श्याम सुंदर की अंग गंध के से आकृष्ट होकर के वो चला आया है स्वप्रिय परमल भीता व्योग श्याम सुंदर की परमल से भयभीत होकर के वो वियोग आ गया और निज बपुशी मेरे हृदय में ही आकर के छो बिप्रलम्बिन विप्रलम्ब रूपी प्यो श्याम सुंदर की परमल से भयभीत होकर के दूर नहीं खड़ा दूर खड़ा होता तो परमल उसको भगा देती परंतु श्याम सुंदर की परमल से भयभीत होकर के वो एकदम आकर के मुझसे ही मेरे हृदय में ही छुप करके बैठ गया एक वही दृश्य है जैसे एक परम लाड़ी छोटी सी बालिका जैसे नव विवाहित दंपति इन दोनों के बीच में स्नेह के कारण आकर के खड़ी हो जाए और छुप कर के वही छुप करके बैठ जाए इसी प्रकार यहां लज्जा निर्लज्ज होकर के मेरे हृदय में ही किसी पर्दे के पीछे जाकर के जैसे बालिका वो छिपकर के मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी ऐसा कहते हुए वाल पर्दे के पीछे जाकर के छिपकर के बैठ जाए ऐसे ही एक एक परिस्थिति उपस्थित करते हुए मिलन में कैसे दिखा रही है कि लज्जा रूपी उस बालिका के बाल के कारण और उसकी निर्लज्जता के कारण बाल के कारण इस व्योग को मौका मिल गया या बाहर रह नहीं सकता है क्योंकि शामचंद्र की अंगगंध से व्ययोग दूर हो जाएगा इसलिए वो मेरे हृदय में ही आकर थे वो वियोग विराजमान हो गया और संयोग में भी वियोग की मुझे प्राप्ति है। तो मम मैं प्यारे की प्रेम सेवा नहीं कर पाई इसमें मेरा दोष नहीं है अश्यत अश्य सारा दोष इस लज्जा का है प्रिय परिजन वर्त या जो एक छोटी सी आयातीजन की तरह से मेरे पास में एक एक उपस्थित हो जाती है और बन करके हटकरती हुई बालिका के बाल हट को प्रकट करती हुई वह वही रहती है लज्जा दूर नहीं होती है कांत अंत के बीच यद्यप मैं प्यारे के पास में हूँ कोई समझदार होती तो वयस्क व्यक्ति तो उस समय दूर हट जाएगा परंतु का जो बालिका है वह वह बाल हट में, स्लेह के कारण मेरा त्याग नहीं कर रही है है इसलिए प्रिय परमल उस समय वियोग जो प्यारे की गंध से भी भयभीत होता था तो क्षाम की गंध सुनकर के भी वियोग दूर हो जाता है इसलिए उसने कहा कि मैं बाहर तो रह नहीं सकता हूं कहा छपू इसलिए वह वियोग आकर के मेरे हृदय में ही बस गया और मिलन काल में भी व्योग प्राप्त हो रहा है तो प्रिय परमल भीता वो विनम्र विप्रलम्ब विनम्र वियोग आज हंत नीतो निज बपुषी उस ने नीतो निज बकुशी मेरे हृदय में ही आश्रय प्राप्त करूंगा हरि लाल आगे ग्र करेंगे मरण दे जय जय गोपाल जय जय श्री आह रम हरि गोविंद जय गोविंद जय गौर हरी